देवी भागवत तीसरा स्कंध शशिकला के स्वयंवर में राजाओं का परस्पर विवाद व्यास जी कहते हैं महाभाग उस समय केरल नरेश के यों कहने पर राजा युधाजीत ने कहा राजन आप निश्चय ही राजाओं में सत्यवादी और जितेंद्री हैं नीति यही है जिसे आप कह चुके हैं परंतु कुलीन वंश से संबंध रखने वाले राजन संभ्रांत राजाओं के रहते हुए इस कन्या रत्न को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए क्या यही न्याय आपको पसंद है सिंह के भाग को सियार खा ले इसे कैसे उचित माना जा सकता है आप ही सोचिए यह क्या इस कन्या रत्न को पाने के लिए योग्य है महाराज ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष से संबंध रखता है इस अवसर पर मैं अभी जो कह रहा हूँ यह क्या अन्याय है राजाओं के विवाह में बल के मूल्य की ही प्रधानता विख्यात है अतः यहाँ भी जो अधिक बलवान है वह इस कन्या रत्न को अपना ले शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता अतएव प्रण करके राजकुमारी का विवाद विवाह हो यहाँ यही नीति काम में लेनी चाहिए अन्यथा राजाओं के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच जाएगा इस प्रकार राजाओं में परस्पर विवाद हो रहा था उसी समय सभा भवन में महाराज सुबाहु बुलाए गए उनके आ जाने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा राजन इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण कीजिए महाराज आप क्या करना चाहते हैं सावधान होकर स्पष्ट बताने की कृपा करें राजन इस पुत्री को आपने किसे देने की बात मन में सोची है राजा सुबाह ने कहा मान्य राजाओं निश्चित बात तो यह है कि मेरी वह कन्या मन ही मन सुदर्शन को वर चुकी है मेरे बार बार समझाने पर भी मेरी बात उसके हृदय में स्थान नहीं पा सकी मैं क्या करूं अब मेरी उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता सुदर्शन यहां आ भी गया है यद्यपि उसके साथ एक ही सहायक नहीं है फिर भी उसके मन में चिंता का नाम तक नहीं है व्यास जी कहते हैं राजन तत्पश्चात उन सभी सम्माननीय नरेशों ने सुदर्शन को बुलाया सुदर्शन अकेले ही आया और शांत स्वभाव से बैठ गया तब राजाओं ने सजग होकर उससे पूछा राजकुमार तुम बड़े भाग्यशाली हो तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है पर यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है जो तुम इस राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए हो तुम्हारे पस पास सेना है न मंत्री है न खजाना है और न तुम अधिक बलवान ही हो माँ फिर किस लिए तुम यहाँ आ गए सच्ची बात बताने की कृपा करो युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत नरेश यहाँ पधारे हुए हैं उनके साथ पर्याप्त सेना है सभी इन राजकुमारी को प्राप्त करने की अभिलाषा से आए हैं तुम क्या करना चाहते हो राजकुमारी को पाने के लिए तुम्हारा भाई सूरवीर सुबल भी यहाँ आया हुआ है उसकी सहायता करने के विचार से महाभाव युदाजीत यहाँ विद्यमान है सेना रहित तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक रहस्य क्या है बताने के पश्चात तुम जाओ या रहो सुब्रत तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वैसा ही करने में स्वतंत्र हो